ऋग्वेदी अतरे उपनिषद के द्वितीय अध्याय के संबंध भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं सिद्धांत के अनुसार एक नित्य दृष्टि है एक अनित्य दृष्टि है नित्य दृष्टि है, नित्यद्रिष्टी है आत्मस्वरूपा और आत्मा निर्विशेष होने से नित्य दृष्टि भी निर्विशेष है और उस नित्य दृष्टि स्वरूप आत्मा में कहो या नित्य दृष्टि में कहो जो अस्तित, अस्तित्व अस्तित्व नास्तित्व अस्तित्वनास्तित्वादि रूप विशेषताओं की कल्पना है वह अप्रमाण मूला है प्रमाण मूलक नहीं है इसे भगवान भाष्यकार बता रहे हैं अस्ति नास्ति इति एकम नाना गुणवत अगुणम इत्यादि भाष्य से तो इस भाष्य की हम लोग चर्चा यहाँ तक कर चुके हैं कि आपका जले खेच मीनान वसांच पदम दिदृष यहां तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं इस वाक्य का थोड़ा अन्वय टीकाकार टीका में बता रहे थे वो अन्वय रूपा टीका देखना है तो जले इत्यत्र इति जलेम खमुस ये जो लिखा है कि स नून खम अ चरमद वेषयुम्छति और सोपानम सोपनम पदभ्या यहाँ पर जो आरोम पद है इसके कर्म के रूप में यह क्रियापद है इसके कर्म के रूप में खम इस द्वितीय पद का अन्वय करना है जो नाम रूपात वस्तु है यानी निर्विशेष वस्तु है और उस उसमें अस्तित्व आदि विकल्प की इच्छा जो करता है विशेष मानना जो चाहता है उसकी चाह कभी पूरी नहीं होगी इसे बताने के लिए लौकिक उदाहरण कहा कि जैसे कोई शरीर को ढकने के लिए आकाश को ओढ़ना चाहेगा जैसे चदर ओढ़ी जाती है तो चद्दर के तरह आकाश को अपने शरीर से लपेटना जैसे कोई चाहता है तो उसकी चाह ये नित्य बनी ही रहती है कभी पूरी नहीं होती है और एक आकाश विषय की उदाहरण बताते हुए कहा कोई जैसे गृहादि के छत आदि पर चढ़ना चाहता है पैरों से तो एक सीढ़ी आदि साधनों से चढ़ जाता है ऐसे कोई अपने पैरों से सीढ़ी पे जैसे चला जाता है ऐसे आकाश आरूढ़ होना चाहता है तो उसकी इच्छा भी अपूरी ही रहेगी पूर्ण नहीं होगी और दो उदाहरण बताए थे जले नाम पदम दिद्रीक दिदृष का कर्ता है सै शुरू में स नुनम खम अपि चरमवद वेष्टीतुम इच्छती यहाँ का जो स पद है इसी का अन्वय दिदृक सत्य के कर्ता के रूप में भी करना वह जल में मछली के पदचिन्हों को देखना चाहता है और आकाश में पक्षियों के पद को देखना चाहता है तो वो जो जल में मछली के पद चिन्ह विषयक दिद्रीक्षा एवं जल में आकाश में पक्षों के पद चिन्ह विषयक जिज्ञासा ये दोनों हमेशा बनी ही रहती है कभी पूरी नहीं होती यानी पद चिन्ह का दर्शन नहीं होता ऐसे ही निर्विशेष आत्म स्वरूप में कभी कोई प्रामाणिक विशेषता सिद्ध नहीं होगी और यदि विशेषता दिखती है तो वह विशेषता मानी जाएगी भ्रांति भ्रांति से ही भ्रांति निमित्ता ही का मतलब अप्रमाण मूला ही ये यहां तक की चर्चा हम लोग कर चुके थे जले खे इत्यादि का अन्वय बताते हुए टीकाकार कहते हैं कि जले मीना नाम खे वय वयसाम अन्वय अब नेति नेति यतो वाचो निवर्तन्ते इत्यादि श्रुतिभ्य यह वाक्य है ये बताने वाला कि निर्विशेष आत्मा है और उसमें मनोगोचरत्व या वाक् नहीं है क्योंकि पहले कहा था ना भाष्य में भाष्कर भगवान ने कि सर्व वाक् प्रत्यागोचरे स्वरूपे स्वरूप और वाक्य उपलक्षण माना था टीकाकार ने मन का भी तो सर्व सर्ववाक प्रत्यागोचरे का अर्थ है सर्ववाग मनसा गोचरे तो वाक् तथा मन का अविषय है अर्थात नाम रूप रहित है जो स्वरूप स्वरूप नाम रूप रहित हैं इसका ज्ञापक कोई प्रमाण ये निश्चित हुआ अभी तक की चर्चा से कि जो निर्विशेष होगा उसमें विशेषता प्रामाणिक नहीं सिद्ध होगी इतना तो पूर्व पक्षी ने स्वीकार कर लिया अब ये कहते हैं कि आत्मा निर्विशेष है उसमें कर्तृत्वादी विशेषताएं नहीं हैं इसका ज्ञापक कोई प्रमाण भी तो होना चाहिए वो प्रमाण कौन है आत्मा के निर्विशेषता को बताने वाला ये पूर्व पक्ष की रहेगी जिज्ञासा उसका उत्तर दे रहे हैं नेति नेति इत्यादि से भगवान भाष्यकार तो नेति नेति इत्यादि वाक्य के अवतरण में टीकाकार लिखते हैं कि वांग मनसो भेदा आत्मनि न संति वांग मनसो भेदा का अर्थ है नाम रूप वाघ भेदा यानि नाम विशेषा अभिधान विशेष और मनस भेद, मनस भेद शब्द से लेना आपके रूप विशेष इसलिए वांग मनस भेदा शब्द का अर्थ निकलेगा अभिधान विशेष तथा अभिधेय विशेष ये दोनों भी आत्मनि न संति तो नाम भी अनेक होने से बहुवचन और रूप भी अनेक होने के कारण बहुवचन है नाम रूप ये वांग मनस भेदा आत्मनि न संति तो निर्विशेष आत्मा में कोई भी नाम या रूप नहीं है ऐसा न संति क्यों कहते इसलिए कि तद अगोचरच आत्मा आगे और एक प्रतिज्ञा वाक्य ही है प्रतिज्ञा वाक्य का अन्वय ही क्या नाम अंश ही तद अगोचरच आत्मा का मतलब हुआ शब्द नाम ये वांग मन इन दोनों का वाचक है वांग मनसी तो तद अगोचर का अर्थ निकलेगा वाग अगोचर एवं मनो मनोअगोचर आत्मा है उसमें नाम रूप भी नहीं है और मन वाणी का विषय भी वह नहीं है इस अर्थ का निश्चाय श्रुति बताया जा रहा है क्रम से तो इसलिए कहते हैं इत क्रमे न श्रुति दि श्रुति के दो वाक्य बताए जा रहे हैं क्रम से इस अर्थ को बताने वाले पहले आत्मा में नाम रूप नहीं है इस अर्थ का ज्ञापक प्रमाण बताया जा रहा है नेति नेति ये श्रुति वचन है तो नेति नेति यह दो नकार तथा इकार से युक्त वाक्य मैं इति शब्द से पहले नाम को लीजिए तो इति न का अर्थ निकलेगा आत्मनि नाम न आत्मा का कोई अभिधान नहीं है तो नाम रूपात्मक जो संसार है विशेषता है वह आत्मा में नहीं है अभिधान रूप विशेष भी और दूसरे नेति का अर्थ निकलेगा रूपात्मक विशेष भी अभिधान अभिधेय रूप विशेषता से रहित निर्विशेष ही आत्मा है ये नेति नेति ये सूची वचन बताएगा और वह वाणी तथा मन का विषय भी नहीं है इस अर्थ का ज्ञापक श्रुति वचन है ये तो वाचो निवर्तन्ते ये श्रुतियां बता रही है कि यत यानी यस्मात्मन वाच यानी शब्द अभिधा निवर्तन थे और मनसा सह तो मन के साथ और मन से यानी मन से लेना मनो मन का जो प्रत्यय विशेष तो ये मन तथा शब्द ये दोनों अपना विषय ब्रह्म को बनाए बिना ही आत्मा को बनाए बिना ही निवृत्त होते हैं का मतलब शब्द विषयता तथा मनोविषयता आत्मा में नहीं है वांग मनस अगोचर है ये बताएगा ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह यह श्रुति वचन और इत्यादि श्रुति भे आदि शब्द से और भी श्रुतियां ले लेना अस्थूल अणअनु इत्यादि आत्मा में विशेषताओं का निषेध करने वाली ये सब श्रुतियां आत्मा को निर्विशेष बता रही है तो इस प्रकार आत्मा की निर्विशेषता सिद्ध होने से ये निश्चित होगा कि उसमें अस्तित्व आदि विकल्प यदि किसी को प्रतीत हो रहे हैं तो निश्चित है उनकी प्रतीति प्रामाणिक नहीं है प्रमाण सिद्ध नहीं है अपितु भ्रांति है और भ्रांति के विषय को कहा जाता है अध्यस्त कल्पित तो आत्मा में ये कर्तृत्वादी विशेषताएं मानी जाएगी कल्पित ही और आगे कहते हैं कि कौ वेद इस श्रुति का अवतरण है टीका में वान मनसा गोचरत् श्रुत्यंतरम आह को तो अतिमतत्व मन वाणी का अविषय है इस अर्थ का ज्ञापक एक प्रसिद्ध तैत उपनिषद का वचन बताया ये तो वाचो निवर्तन अप्राप्य मनुष्य इससे भिन्न जो वचन होगा ऋग्वेद के आ, ही ऋग्वेद का यह वचन उसे कहा जाएगा श्रुत्यंतर तैत श्रुति तो है यजुर्वेद की तो श्रुति शब्द से लीजिए तैतरीय श्रुति का वचन ये तो वाचो निवर्तन थे। और श्रुत्यन्तर शब्द से लिया जाएगा ये ऋग्वेद का जो वाक्य बताया जा रहा है को श्रुत्यंतरश्रुत्यंतर से भी आत्मा में मन वाणी का अविशेत्व सिद्ध होता है इसे कह रहे हैं कि को अध्याद इसमें आध् शब्द का अर्थ होता है साक्षात तो साक्षात को वेद तो ये आध् यानी साक्षात कह वेद कह शब्द है आक्षेपार्थ में का मतलब जैसे घटारी पदार्थों को जाना जाता है या केवल मन से सुख दुखादि को जाना जाता है ऐसा केवल मन का भी गोचर वह आत्मा नहीं है तो ये को अध्या वेद यह श्रुति बताती है मनो अगोचरत्व को और इस इसके साथ ही एक दूसरा श्रुति वचन आता है कईह तो प्रवोचत तो कईह प्र ओचत यह श्रुति शब्द अभिषेता बता रही है ये बता रहे हैं टीकाकार इस वाक्य का अन्वय बताते हुए टीका में कि आधा शब्द का अर्थ कर दिया साक्षात को वेद का मतलब जैसे जड़ घटादि पदार्थों को जाना जाता है घटाद्याकार मनोवृत्तिस्थ चिदाभास द्वारा चिदाभास से वो प्रकाशित होते हैं ऐसे कौन वह व्यक्ति है जो आत्माकार वृत्तिस्थ चिदाभास से आत्मा को साक्षात करता है का मतलब चिदाभास गोचरत्व चित स्वरूप आत्मा में नहीं है ये आद, आ, साक्षात को वेद इस वाक्य से बताया गया फल व्याप्ति का निषेध किया जा रहा है यहां पर तो साक्षात को वेद इति मनोगोचरत्व और इह प्रवोचत यह वाक्य बता रहा है ये भी वेद का ही वाक्य है अध्या वेद इसके साथ ही आता है कि इह अप्रवोचत यह का अर्थ है आत्मनि विषय कह प्रवोचत का मतलब आत्मा का शब्द के द्वारा कथन कौन कर सकता है का अर्थ निकलेगा आत्मा शब्द का विषय नहीं है शक्ति संबंध से आत्मा को कोई बता नहीं सकता शब्द का वाचार्थ बना करके आत्मा को कोई बता नहीं सकता का अर्थ निकलेगा मनो अगोचरत्व के तरह वाग अगोचरत्व भी आत्मा में है इस अभिप्राय से कहा कि क इह कोचत इति वाग च वाग्गोचरत्व निषेधती तो मनोगोचरत्व के तरह वाग गोचरत्व का भी निषेध यहाँ पर किया गया है अब कथम इत्यादि वाक्य की अवतरण टीका है इसे देखिए कि वांग मनसा वासोचर श्रवण मनोरसंभवामनो वेदनम संभवती कथम इति कहते हैं आत्मा को यदि शब्द तथा मन का अविषय मानेंगे तो आत्म विषयक श्रवण मनन संभव नहीं होगा श्रवण व्यापार है श्रोत्र इंद्रिय का शब्द ग्रहणात्मक तो जो शब्द का अर्थ होगा उसको श्रवण इंद्रिय से गृहित जो शब्द है वो बताता है अपने अर्थ को शब्द बताएगा और शब्दार्थ ही आत्मा नहीं होगा यदि निर्विशेष निर्विशेषात्म स्वरूप परमार्थात्म स्वरूप यदि शब्द का विषय नहीं है शब्द उसे नहीं बता पाएगा तो फिर आत्मविषयक श्रवण नहीं बनेगा और मन का अविषय होगा तो आत्मविषयक मनन नहीं हो पाएगा तो ये कहते हैं कि श्रवण मनन यो हो असंभवत, तो आत्मनो वेदनम न संभवती श्रवण मनन तो ज्ञान के साधन है और ज्ञान के साधन श्रवण मनन ही संभव नहीं होंगे तो और क्यों ये संभव नहीं हो रहे हैं इसलिए कि जिसका ज्ञान प्राप्त करना है निर्विशेष आत्मा का उसे माना जा रहा है वांग मनस अगोचर तो वांग मनस अगोचर निर्विशेष आत्मस्वरूप होने से द विषयक श्रवण मनन नहीं बनेगा तो आत्म विषयक ज्ञान भी संभव नहीं होगा इस अभिप्राय से लिखते हैं कि आत्मनो वेदनम न संभवती तो ज्ञान का कोई साधन ही न बन पाने से ज्ञान भी नहीं होगा ज्ञान नहीं होगा तो उसका फलभूत मोक्ष भी सिद्ध नहीं होगा ये सब आपत्ति आएगी वेदांत मत में शंकते इस प्रकार की आशंका पूर्व पक्षी वेदांत पक्ष में कर रहे हैं कि कथम तरही तस्य सम आत्मा तो, सम आत्मा इति विद्यातु इति वेदनम तस्य यानी निर्विशेष आत्मन तो तस्य ये सर्वनाम प्रकृत आत्मा का परामर्शक है तो प्रकरण चल रहा है आत्मा के निर्विशेषता का निर्विशेष आत्म स्वरूप का इसलिए तस्य का अर्थ निकलेगा निर्विशेष आत्म स्वरूप और तरही शब्द का अर्थ है निर्विशेष आत्मस्वरूप को वांग मनस अगोचर मान लेने पर निर्विशेष आत्मस्वरूप यदि वांग मनस अगोचर हैं तो उसमें उस निर्विशेष आत्म आत्म विषय को ज्ञान सम आत्मा इति वेदनम कथम तो कथम शब्द पूर्व पक्ष के अनुसार यदि आक्षेप अर्थ में है तो पूर्व पक्ष कहेंगे कि आत्मवेदन संभव नहीं होगा और श्रुति कह रही है सम आत्मा इति विद्यातु। <coughs> तो सम आत्मा इसमें सम शब्द का अर्थ है निर्विशेष तो सम आत्मा है यानी एक रूप आत्मा है निर्विशेष है ऐसा आत्म विषयक ज्ञान कैसे संभव होगा आत्मा को मन वाणी का अविषय मान लेने पर तो कथम शब्द आक्षेपार्थ में होने से अर्थ निकलेगा ज्ञान संभव नहीं हो पाएगा अब्रूही इत्यादि का अवतरण है टीका में तो कथम शब्द को आक्षेपार्थ में न मान करके पूर्व पक्षी कहते हैं कि प्रकार अर्थमय में है कथम शब्द इस अभिप्राय से आगे के न इत्यादि कहा जा रहा है तो ब्रू इस वाक्य के अवतरण टीका को देखिए कि तर मा अस्तु आत्म वेदनम आशंक्य श्रुते अनातिशंक्यवात आत्मवेदन निषेध अयोगात तत्म पृछ्यामी इह ब्रूही तो वेदांती पूर्व पक्षी से कहेंगे कि तरी तरी का अर्थ है वांग मनस अगोचर आत्मा को मानने पर आत्मज्ञान संभव नहीं होगा ये जो आप कह रहे हो तो कहते मान लो कि आत्मज्ञान नहीं होता है वेदांती सिद्धांति वेदांती कह रहे हैं पूर्व पक्षी से मां अस्तु आत्मवेदनम तो आत्मवेदन भले ही ना हो कोई बात नहीं है क्योंकि आत्मा तो वेदांत मत में स्वयं प्रकाश है वह स्वयं भाष रहा है जो स्वयं भास रहा है उसका ज्ञान की क्या जरूरत है सूर्य के जानने के लिए प्रकाश की जरूरत नहीं है सूर्य के ज्ञान के लिए क्योंकि वह सूर्य स्वयं प्रकाश स्वरूप है अपने प्रकाश से ही प्रकाशित हो रहा है ऐसे चिद चित स्वरूप आत्मा स्वयं ही भास रहा है ये वेदांति का अभिप्राय है इस अभिप्राय से सिद्धांति ने पूर्व पक्षी से कहा कि आत्मवेदनम मा अस्तु तो आत्मवेदन नहीं हो रहा है तो मत होने दो फिर कोई बात नहीं है तो पूर्व पक्षी कहते हैं आपके कहने से आत्मवेदन का निषेध नहीं किया जा सकता श्रुति कह रही है कि आत्मज्ञान होता है जो असंभव अर्थ होगा उसका विधान तो श्रुति नहीं करेगी ना इसको बंद करो तुम महात्मा जी ओ तो आत्मा निर्विशेष हैं, वांग मनस अगोचर हैं, ऐसा मान लेने पर आत्मज्ञान पर आक्षेप पूर्व पक्षी ने किया कि आत्मज्ञान संभव नहीं होगा तो सिद्धांति ने कहा कि हम कहा कह रहे हैं कि आत्मज्ञान संभव है मान लो कि आत्मज्ञान असंभव ही है होता नहीं है इस पर पूर्व पक्षी कहते हैं ये आपकी बात स्वीकार्य तब होगी जब श्रुति कहेगी कि आत्मज्ञान नहीं होता है लेकिन श्रुति तो कह रही है आत्मज्ञान होता है इस अभिप्राय से पूर्व पक्षी आगे कह रहे हैं कि श्रुते अनतिशंक्यवात ये पूर्व पक्ष है आशंके के पहले सिद्धांति ने कहा था कि तर ही आत्मवेदनम आत्म मा अस्तु ये जो सिद्धांति की पूर्व पक्षी के प्रति आशंका है इस की आशंका का निराकरण करने के लिए पूर्व पक्षी कहते हैं कि श्रुते अनतिशंकवात तो श्रुति अनाशंकनिया है श्रुति पर आशंका नहीं की जा सकती श्रुति यदि आत्मज्ञान होता है ऐसा मान मानती हैं तो आप नहीं कह सकते कि आत्मज्ञान नहीं होता है तो कौन सी श्रुति है जो आत्मज्ञान होता है करके बता रही है तो ये कि सम आत्मा इति विद्यात ये श्रुति है ये कह रहे हैं कि आत्मा निर्विशेष है ऐसा जानो विद्यात तो यदि आत्मज्ञान असंभव होता तो श्रुति ये क्यों कहती कि आत्मा निर्विशेष है ऐसा जानो आत्मा निर्विशेषतया वेदनीय है ऐसा श्रुति क्यों कहती ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं तो वही दो नंबर तथा तो तीन नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार ने लिखा है कि श्रुते शब्द से लेना यह श्रुति वचन कि सम आत्मा इति विद्यात विद्या आदि कायाशेष्ट है आदि काया श्रुते ऐसा तो समा आत्मा इति विद्यात इत्यादि रूपा जो श्रुति है वह वह अनाशंकनीय है ये श्रुति अनाशंकनीय का मतलब क्या होगा अनातिशंकत्व का अर्थ करते हैं निषेधनीय अर्थत्वाभा निषेधनीय यह विशेषण है अर्थ का और निषेधनीय तथा अर्थ शब्द में है बहुवरी समास तो निषेधनीय अर्थ है जिस श्रुति का जिस वाक्य का उस वाक्य को कहा जाएगा निषेधनीय अर्थ जैसे पीले वस्त्र है जिसके उसे पीताम्बर कहा जाता है ऐसे निषेधनीय निशे, अर्थ है जिस वाक्य का वह वाक्य होगा निषेधनीय अर्थ निषेधनीय शब्द का अर्थ होता है निषेध योग्य निषेध का विषय यानी जिस अर्थ का निषेध किया जाता है निषेध्य अर्थ ये निषेधनीय अर्थ का अर्थ निकलेगा निषेधनीय अर्थ निषेध अर्थ वाला शब्द यानी वाक्य और उसमें रहने वाला धर्म है निषेधनीय अर्थत्व एक इसमें रहेगा जो आत्मा सविशेष है ये पूर्व पक्षी का वचन है आत्मा की कर्तृत्वादि विशेषताएं वास्तविक हैं। यह वाक्य तो निषेधनीय अर्थ वाला है क्योंकि नेति नीति इत्यादि श्रुतियों ने आत्मा में विशेषता का निषेध कर दिया है तो निषेध अर्थ विशेष हुआ पूर्व पक्षी का आत्मा सविशेष है इत्या... यह वाक्य लेकिन श्रुति निषेधनीय अर्थ विषयक नहीं हो सकती उसका अभाव है इसमें किसमें सम आत्मा इति विद्यात इस वाक्य में तो इस वाक्य में निषेध अर्थ विषयकत्व तो न होने से और इस वाक्य का अर्थ क्या है आत्मा निर्विशेष है निर्विशेष आत्मज्ञान प्राप्त करो ये सम आत्मा इतिविद्या इस वाक्य का अर्थ है तो निर्विशेष आत्मज्ञान विषय ये वाक्य हुआ इस वाक्य का जो अर्थ है निर्विशेष आत्मवेदन और इस निर्विशेष आत्मवेदन को माना जाएगा अनिषेधनीय अर्थ निषेधनीय अर्थ नहीं है तो इसलिए इस वाक्य में निषेधनीय अर्थत्वा भाव रहेगा न कि निषेधनीय अर्थत्व ये पूर्व पक्षी ने कहा श्रुते तो सम आत्मा यह श्रुति अनाशंकनीय है यानी इस श्रुति के अर्थ पर आक्षेप नहीं किया जा सकता इसलिए मानना होगा कि आत्मवेदन निषेध अयोगात् योगात का अर्थ होता है संभवात का अर्थ निकलेगा असंभवात और किस क्या असंभव है तो आत्मवेदन निषेध यानी आत्मज्ञान का निषेध असंभव होगा क्योंकि श्रुति कह रही है कि आत्मज्ञान होता है संभव है संभव होगा तभी तो सम आत्मा इति विद्या ऐसा श्रुति बताएगी अपने अधिकारी को तो आत्मवेदन का निषेध संभव न होने से ये किसने कहा पूर्व पक्षी ने इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि आत्मज्ञान नहीं होता है तो मत होने दो कोई बात नहीं ऐसा सिद्धांती से पूर्व पक्षी ने कहा कि आत्मवेदन निषेध अयोगात् तत्र उपाय पृछ्यामी इसलिए मैं कथम तत्र तस्य सममा इति वेदनम इस वाक्य से आत्मज्ञान का निषेध नहीं कर रहा हूं ये पूर्व पक्षी का कथन है अभी तु मैं क्या कर रहा हूं तो पूर्व पक्षी कहेंगे कि तत्र उपायम पृछ्यामी तत्र यानी आत्मवेदने उपायम पृछ्यामी आत्मा को वांग मनस अगोचर मान लेने पर आत्मज्ञान का उपाय क्या होगा के आत्म आत्मवेदन का प्रकार क्या होगा उस प्रकार को मैं जानना चाहता हूं इति आह इस अभिप्राय से पूर्व पक्षी ये कहते हैं कि ब्रूही के न प्रकार तम अहम सम आत्मा विद्याम तो के प्रकार किस प्रकार से मैं प्रकार उपाय हुआ तो किस प्रकार से अहम यानी मैं जिज्ञासु हु आत्मा इति विद्याष आत्मा है ऐसा जानूं तम प्रकार ऊपर से जोड़ देना ये केन शब्द से जिसको लिया जा रहा है केन प्रकार उसी का परामर्श कह तम शब्द तो तम प्रकार ब्रूहि ब्रूहि के साथ कर्म के रूप में अन्वय करना तम शब्द का द्वितीय तो तम का और तम शब्द का अर्थ निकलेगा वो प्रकार तो पूर्व पक्षी यहां पर प्रकार की जिज्ञासा कर रहे हैं आत्मज्ञान कैसे होगा वह प्रकार आप बताइए थोड़ा टीकाकार अन्वय बताते हैं इस वाक्य का कि केन प्रकारेण सम आत्मा इति विद्या तम प्रकार ब्रूही इति अन्वय किस प्रकार से सम आत्मा ऐसा मैं जानूं वह प्रकार आप मुझे बताइए ये जब पूछा गया प्रकार आत्मज्ञान का तो उस प्रकार को बता रहे भाषकर भगवान एक आख्यायिका के माध्यम से यद्यपि प्रकार पहले बता चुके हैं श्रुति से ही निर्विशेष रूप से आत्मा का ज्ञान होगा लेकिन किस प्रकार अन्य निषेध द्वारा सीधे सीधे श्रुति शब्द का विषय बना करके नहीं बताएगी अपितु जो जो शब्द का विषय बनता है बताएगी वह वह आत्मा नहीं है जो जो शब्द का विषय बनेगा वह वह अनात्मा है तो अपने आप ही आत्मा शब्द अविषय है ये बुद्धिमान समझ जाएगा उपलक्षित करेगा और बुद्धि प्रतिफलित तो चैतन्य का अनेचिदा भाष का भाष्य जो जो होता है वह अनात्मा है और ऐसा समझाने से आत्मा मनोवृत्तिस्थ चिदाभास भाष्य नहीं है ये बोध हो जाएगा तो स्वयं प्रकाश है ये अर्थ निकलेगा तो इस प्रकार ये श्रुति आत्मज्ञान का प्रकार बताती है ये श्रुति का प्रकार है निर्विशेष आत्मस्वरूप ज्ञापन का इसे समझाने के लिए एक आख्यायिका है साख्ययिका अवतरण है टीका में देखिए कि इत्यादि नेती नेतीदीश्रुतिदाणन एवं इतर निषेधेन एव, तकाश से बोधन प्रकार से उक्त प्रकारासंभवात्न एवं प्रकारेण अवषयतया इति मत्वा सोपहासम सो उत्तर आह अत्र का, आख्यायिका इति तो ये कहते नेति नेति इत्यादि श्रुति का जब हमने कथन किया तो उसी समय एक प्रकार से ये बात बता दी गई कि इतर निषेधेन एवं तकाश से बोधः तो तस्याने आत्मना त्मा कैसा है सो प्रकाश है सो प्रकाश यानी स्वयं भासमान है तमे वो भानतम है भान्त का अर्थ होता है प्रकाशमान स्वयम ही रहा है तो इतर का निषेध तो इतर शब्द से लिया जाएगा अनात्मा को जो खुछ खुछ शब्द गोचर है मनोगोचर है वो है अनात्मा उसे इतर शब्द से लेकर के उसका निषेध द्वारा ही अनात्म निषेध द्वारा ही सो प्रकाश आत्मा का बोध होता है इति वेदन प्रकारस्य से उक्तवाद नेति नेति इत्यादि श्रुति के कथन के अवसर पर ही यह आत्मज्ञान के का प्रकार हम बता चुके हैं तब भी कहते प्रकारांतर और आगे कहते प्रकारांतर असंभवात तो प्रकारांतर में प्रकार शब्द का अर्थ है ये जो बताया हुआ प्रकार है इतर निषेध द्वारा आत्मज्ञापन का ये जो प्रकार है इस प्रकार से अतिरिक्त प्रकार वो प्रकारांतर हुआ और वो प्रकारांतर संभव न होने से दूसरा कोई प्रकार श्रुति के पास है नहीं इतर निषेध को छोड़ करके इसलिए अने नए प्रकार अविषय तया वेदितव्य इति मत्वा तो ये जो इतर निषेध द्वारा आत्मज्ञान का ज्या, आत्मज्ञान का ख्यापन किया जा रहा है ये इस प्रकार से ही आत्मा को मनो शब्द तथा वाग मनो अगोचर मनोअोचरतया जाना जा सकता है अ अविषय तया का मतलब वाग वाघ अविषयतया और मनो अविषय तया वो जान सकते हैं इति मतवा इसे ध्यान में रख करके उपहास पूर्वक उत्तर दिया जा रहा है पूर्व पक्षी के प्रश्न का कि अत्र आख्यायिका आचक्षते इस विषय में एक आख्यायिका बताई जाती तो बताते हैं आचक्षते यानी विवेकिन एक आख्यायिका आचक्षते आचक्षते ये बहुवचन है आचक्षते का अर्थ है कथयंती बताते हैं कौन बताते हैं तो विवेकी लोग बताते हैं क्या बताते हैं आख्यायिका बताते हैं किस विषय में तो अत्रि आत्मज्ञान प्रकार विषय आत्मज्ञान प्रकार के विषय में ये आख्यायिका है यानी उदाहरण है कि कश्चित किल मनुष्यो अहम मुग्ध कस्त उक्त कस्मिश्चित अपराधे सति नाशी मनुष्य इति तो ये कहा जा रहा है मनुष्य के मनुष्य का विशेषण से है मुग्ध मुग्ध शब्द का अर्थ टीका में टीकाकार ने किया मूढ़ मुग्ध यानी मूढ़ अविवेकी तो अविवेकी मनुष्य है कितने कहते कश्चित यानी कोई एकाद तो कोई मूढ़ व्यक्ति ने अपराध किया अपराधे सती उसके द्वारा अपराध हो गया कश्मित अपराधी सती तो किसी अविवेकी व्यक्ति ने कोई अपराध कर लिया उस समय कैश्चित उक्त श्चित यानी कुछ विवेकी पुरुषों के द्वारा उसे कहा गया क्या कहा गया कि तु, तुम्हें धिक्कार है धिक्वा का अर्थ निकलेगा नासी मनुष्य तुम मनुष्य नहीं हो बहुत बड़ा कोई अपराध किया है तो धिक्कारता है व्यक्ति विवेकी तुम तुम्हें धिक्कार है तुम तो मनुष्य ही ना हो नहीं हो ऐसा कहा गया उस मूढ़ व्यक्ति को और वो मूढ़ व्यक्ति जो अविवेक के कारण जो शब्द शब्दों का वाचार्थ निकल रहा है वही समझ लेता है ये कहा कि नाश मनुष्य तुम मनुष्य नहीं हो तो फिर वह मूढ़ व्यक्ति मान लेता है कि इसने तो सही कहा मैं मनुष्य ही नहीं हूं तो फिर मैं मनुष्य नहीं हूं तो अपनी मनुष्य रूपता को जानने के लिए जा किसी दूसरे के पास विवेकी के पास जाता है उसे पूछता है ये सब आगे बताया जा रहा है कि समुग्धतया आत्मनो मनुष्यत्व प्रत्याय तुम कंचित उपेत्य आह अब मूर्ता के कारण अपने मनुष्यत्व को जानने की इच्छा से क्या करता है कि किसी विवेकी विशेष के पास पहुंच जाता है जो जिसको अपना हितई सी समझता है ऐसे ही हितैसी विवेकी पुरुष के पास पहुंचा उपे उसके उप पास में गया और पास में आकर के कहता है कि ब्रवी तू भवान को अहम अस्मि इति। तो आप मुझे बताइए कि मैं कौन हूं फलाने ने तो कहा कि तुम मनुष्य नहीं हो मैं कौन हूं बताइए तो वो जो विवेकी व्यक्ति है उसे मालूम है कि ये तो मूढ़ है मूर्ख है तो कहते हैं स तस्य मुग्धता ज्ञातवा आह तो तस्य यानी जो पूछ रहा है मैं कौन हूं ऐसे व्यक्ति की मुग्धता को यानी मूढ़ता को समझ करके स यानी जिसके पास वो पहुंचा है उस व्यक्ति ने कहा क्या कहा कि क्रमेण इति तुम कौन हो इसे मैं क्रम से बताऊंगा ऐसा कहा और फिर स्थावरादि आत्मभाव अपोह्य तो स्थावरादि तुम वृक्षादि नहीं हो स्थावर कहते वृक्ष को स्थावर जंगम दो प्रकार के हैं ना प्राणी तो स्थावर नहीं हो रादि शब्द से जंगम मनुष्य से अतिरिक्त जंगम प्राणियों को ले लो मनुष्य को छोड़ करके बाकी सब का निषेध कर दिया कि स्थावरादि आत्मभाव अपोह्य अपोह्य का अर्थ है निषिध्य निषेध करके ही न तम मनुष्य अमनुष्य इति ऊपर राम पहले मनुष्य से अतिरिक्त सब का निषेध कर दिया कि तुम स्थावर नहीं हो पक्षी नहीं हो पशु नहीं हो ये सब निषेध करने के बाद ये कहा कि तुम अमनुष्य नहीं हो ये कह करके शांत हो गया इति उक्तवा ऊपर राम इसमें जो स्थावरादि पद है इस पर टीकाकार लिखते हैं कि नूप इतर्थ स्थावरादि आत्मभाव अपोह्य इसका अर्थ कर दिया कि तुम स्थावरादि रूप नहीं हो यानी अमनुष्य नहीं हो ननु इतर निषेधे न तदेद ज्ञाने भी तम एवं भूत इति अनिधाने अब ये नाशी इत्यादि का अवतरण है आगे का इससे पहले टीका में और है थोड़ा वो पढ़ लीजिए कि स तम मुग्ध प्रत्याह तो समुग्ध तम प्रत्याह तो समुग्ध जो मूढ़ व्यक्ति है तम शब्द से लेना जिसके पास अपनी मनुष्यता को जानने के लिए गया था उसे आह प्रत्याह यानी कहता है क्या कहता है कि भवान माम बोधयी तुम प्रवृत आप तो मुझे बताने के लिए प्रवृत्त हुए थे मेरा स्वरूप क्या है करके मैं मनुष्य हूं कि नहीं इस संशय का निराकरण करने के लिए प्रवृत्त हुए थे और इस समय तो तुष्णिम बब तो अशांत हो गए हो किम न बोधय आप मुझे क्यों उपदेश नहीं करते हो ताद्रिक इत्यादि से का ताद्रिक एव तद्भवतो वचनम तो आपका वचन तो वैसा ही है कैसा कि एक प्रकार से कोई जानने के लिए गया है और उसे बताए बिना थोड़ा कुछ इधर उधर का बता दिया और शांत हो गए ऐसा ही ये आपका वचन है मैं कौन हूं मनुष्य हूं कि नहीं हूं इस संशय का निराकरण करने के लिए तुम मनुष्य हो ऐसा उपदेश तो कर नहीं रहे हो तो ऐसा आपका ये वचन है तो आगे है नासी अमनुष्य इत्यादि वाक्य इसकी अवतरण टीका भी है इस टीका को तथा नास अमनुष्य इति इतिपी इत्यादि का अवतरण अवतरण टीका एवं भाष्य को हम लोग देखते हैं